Lincoln, वो लड़का जिसे किताबों से प्यार था। कैट लेखक का नोट। अब्राहम जन्म का जन्म 1809 में मोन्टी और थॉमस लिंकन के यहाँ हुआ उनकी औपचारिक शिक्षा एक वर्ष से भी कम समय तक हुई लिंकन को उनकी मां ने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया लेकिन जब वो 9 साल का था तो मॉन्टी को मिल्कनेस नामक बीमारी से मॉन्टी की मिल्क नामक बीमारी से मृत्यु हो गई यह बीमारी उन गायों का दूध पीने से होती थी जिन्होंने जहरीली सफेद सांप जड़ खाई होती है एक साल बाद थॉमस उसकी बहन सारा के लिए सौतेली मां लाए। एब खुश हुआ क्योंकि उसकी नई मां किताबों के साथ आई थी जब वो युवा वयस्क हुआ वयस्क हुआ तो उसने शब्दों की शक्ति को पहचाना उसने भाषण वाद विवाद लिखने में घंटों बिताए और अपनी प्रस्तुतियों का अभ्यास किया अठारह में एब ने मेरी टॉट से शादी की और उनके चार लड़के रॉबर्ट एडी विली और टैड एडी और विली की बचपन में ही मृत्यु हो गई जिससे लिंकन दंपत्ति बहुत दुखी हुए 1847 में एव ने कांग्रेस में अपना दो साल का कार्यकाल शुरू किया फिर उन्होंने राजनीति छोड़ दी और अपने कानूनी करियर पर ध्यान दिया लेकिन देश बटा हुआ था और गुलामी का मुद्दा गर्मा रहा था इसलिए लिंकन चुप नहीं रह सके वो सेनेट के लिए खड़े हुए और दो बार हारे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनके शब्दों को उद्धत किया गया उनके विचारों पर बहस भी वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। में, की की। में नेतृत्व किया एक जनवरी अठारह सौ तिरसठ को उन्होंने मुक्ति उदघोषणा जारी की जिसमें घोषित किया गया किसी के उन क्षेत्रों में जहां विद्रोह अभी भी जारी था वहां के गुलाम और स्वतंत्रता में लिंकन को फिर से पर मुस्कुरता है लेकिन लिंकन मेमोरियल पर हजारों लोग आते हैं लिंकन मेमोरियल पर हजारों लोग आते हैं उनके शब्द देशभक्ति के अवसरों पर सुनने को मिलते हैं लिंकन की वजह से आज अमेरिका एक संयुक्त राज्य है जहां कोई भी नागरिक किसी दूसरे को गुलाम नहीं बना सकता अब्राहम लिंकन का किताबों के प्रति प्रेम उनके विचार और शब्द हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता की राह पर ले गए वो यात्रा अभी भी जारी है टेंटकी के जंगलों में 1809 में एक लड़का पैदा हुआ था उसकी मां ने उसे अब्राहम के नाम से बुलाया और उसकी उसका अंतिम नाम लिंकन रखा उसका बिस्तर मकई की भूसी का बना हुआ था उसके कपड़े भालुओं के खाल के बने थे और केबिन केबिन पेड़ों के लट्ठों से बना था। एब ने एक कमरे वाले केबिन में घूमा खुला और बंद हुआ चमड़े के कब्जे पर एक छोटी खिड़की से उसने बाहर की दुनिया देखी जब वो दो साल का था तो उसके परिवार ने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया फिर वो ऐब और उसकी बहन शारा को नॉप ट्रेल, ट्रेल नए ले के करीब से ही गुजरती थी ने सौदागरों फेरी वालों पाएरों को देखा राजनेता व्यापारी और गुलामों को उसने रास्ते से गुजरते हुए देखा जैसे जैसे ऐप बड़ा हुआ उसने यात्रियों राहगीरों से बातचीत की उसने उनकी कहानियां सुनी और उसने सुना की वे कहाँ से आए थे और वे कहा जा रहे थे उसने पाया कि उनकी दुनिया उसकी अपनी दुनिया से कहीं बड़ी थी उससे ऐब के विचारों का विस्तार उसके दिमाग में नए सवाल खड़े हुए उसने नए नै नए सपने देखना शुरू किए स्कूल में उसने एक से दस तक की गिनती सीखी उसने एक से जेड तक के अक्षरों को लकड़ी के कोयले में कोयले से लिखा उसने अक्षरों को दिन रात बार बार स्कूल में और घर पर लिखा उसने अक्षरों को धूल में बर्फ में और लकड़ी के लठो पर लिखा अक्षर उसके दिमाग में जादू के मंत्र जैसे छिपक गए उसके सीखने में बहुत रुचि उसके माता पिता कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन जब शाम होती तो पूरा फिर पूरा परिवार आग के पास बैठता था तब माँ बाइबल की कहानियां सुनाती थी जो उन्हें मुंह जबानी याद थी तब पिताजी किस्से कहानियां और चुटकुले सुनाकर उन्हें हंसाते थे जब ऐप ऐप सात साल का हुआ तब परिवार फिर से शिफ्ट हुआ एक दिसंबर की सुबह को लिंकन परिवार ने दोबारा पलायन किया उन्होंने अपने छोटे मोटे सामान के दो सामान को दो ताकतवर घोड़ों पर लादा उन्होंने चलते हुए सौ मील की दूरी तय की और इंडियाना न पहुंचे उन्होंने एक अस्थाई नौका पर सवार होकर अस्थायी की की। उस भूमि पर पहुंचे जिस पर उन्होंने दावा पेश किया था लिटिलीप पर कोई केबिन उनका इंतजार कर रहा था उन्होंने अपने रहने के लिए शाखाओं टहनी और लट्ठों का एक तंबू बनाया उनकी जमीन के एक तरफ चौड़ा खुला जंगल था परिवार हमेशा लकड़ी का ढेर तैयार रखता था वो लगातार आग जलाते थे जिससे जंगल में घूम रहे जंगली जानवर डर कर भाग जाए वहा भालू घुराते थे भेड़िए चिल्लाते थे पैंथर सीखते थे जिससे एब काफ उठता था अंधेरा वाकई में डरावना समय था फिर वहां पर बसे हुए सेटलर्स आए और उन्होंने लिंकन परिवार की घर बनाने में मदद की अब ऐब और सारा के पास घर में खुद की एक मचान थी ऐब को अपने सोने की जगह पर चढ़ना पसंद था लेकिन बर्फ और तेज हवा केबिन की दरारों में से घुसकर उसे बहुत सताती थी बाहर की स्नो केबिन के अंदर जाकर दीवारों पर बर्फ दीवारों पर बर्फ जैसी जम जाती थी सिर्फ एक बार एब ने जंगल में एक टर्की पक्षी को गोली मारी उसके बाद उसने फिर कभी कोई शिकार नहीं किया उसने कसम खाई की वो फिर कभी किसी जीवित चीज को नहीं मारेगा जब ऐब आठ साल का हुआ तब उसने खेती के लिए जमीन साफ करने में पिता की मदद की उसने कुल्हाड़ी चलाना सीखी और पेड़ों को काटना सीखा लेकिन अब वो स्कूल जाकर किताबों से सीखना चाहता था जब ऐब 9 वर्ष का हुआ तो उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई मिल्क नाम, नाम की बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई ऐब ने माँ के ताबूत के लिए खूटे काटे लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वो अपनी माँ का नाम नहीं बोल पाया एक साल कैसे कैसे करके बीता फिर उसके पिता नई पत्नी के तलाश में लग गए वो तीन बच्चों वाली एक विधवा को अपने साथ ले आए ऐब की नई माँ बड़ी दरिया थी उन्होंने एब और सारा को अपने बच्चों जैसे ही पाला नई मां के पास किताबें भी थी काम पूरा होने के बाद वो एब को किताबें पढ़ने देती थी लट्ठो का बना उनका केविन एक बार फिर से घर बन गया था माँ ने बच्चों को वापस स्कूल भेजा ऐब ने एक छोटी खाल और रैकून की टोपी पहनी उसने अपने पहले अक्षर एक पक्षी के पंख की नोक से लिखे अब्राहम लिंकन के हाथ में थी पंख से बनी कलम वो कितना अच्छा बनेगा पता नहीं सना ऐब ने लकड़ी के तत्वों पर जोड़ घटाना करना सीखा लेकिन सबसे ज्यादा उसने पढ़ना स्पेलिंग भी जीतना मन गढ़िया जब स्कूल बंद होता तब ऐब अन्य किसानों के खेतों में काम करता था पिता ऐब की कमाई को परिवार के लिए इस्तेमाल करते थे ऐप कुएं खोदता और पेड़ काटता था लेकिन काम करते समय भी वो सीखने को तरसता था जो कोई भी उसकी बात सुनता ऐब उससे कहता जो चीजें मैं जानना चाहता हूं वे सभी किताबों में हैं। एक बार बारिश के केबिन की छत से लीक हुई और फिर उसने वो किताब भीगो दी जिसे एब अपने दोस्त से उधार लाया था उसके बाद तपती धूप में एब ने तीन दिनों तक दोस्त के मकई के खेत में काम करके उसे पिस्तक पुस्तक की कीमत चुकाई जब एब हल चला तो उसकी पिछली जेब में हमेशा एक किताब होती थी प्रत्येक कैरी के अंत में वो उस किताब को निकाल पढ़ता था उसका घोड़ा किताब के पन्ने पलटने का इंतजार करता था एब को देखकर पड़ोसी अपना सिर हिलाते और उसे आलसी बुलाते थे पड़ोसियों को किताब पढ़ने वाला लड़का समझ में नहीं आया एब को भी लगा कि अब उसे उस बियाबान जंगल से कहीं निकलना चाहिए लकड़ी काटना और हल जोतना उसके सपनों का हिस्सा नहीं थे 19 साल की उम्र में एब ने एक नाव को नदी के नीचे खेकर उन्नीस साल की उम्र में ऐब एक नाव को नदी के नीचे खेकर ले गया पहली बार उसने जंगल से परे के लोगों और स्थानों को देखा उसने काले पुरुषों महिलाओं और उनके बच्चों को जंजीरों में बंधा हुआ देखा उनके सिर के ऊपर एक चिन्ह लिखा था नीलामी के लिए कुल्हाड़ी बैल जैसे ही काले लोगों की जिंदगी भी बिक्री के लिए थी एब जानता था कि गुलामों का मालिक होना अन्यायपूर्ण था एब न्यू सलेम में जाकर बसा उस स्थान पर सौ या उससे कुछ अधिक लोग रहते थे एब को जनरल शोर चलाने का काम जनरल शोर चलाने के काम पर रखा गया लोगों को उसके बारे में कहानी बताना पसंद थी लोगों को उसके बारे में एक कहानी बताना पसंद एब ने एक बार गलती से किसी से छह सेंट अधिक लेकर अनिश्चा सेम स्टॉन्ग से लड़ने को तैयार हुआ कुछ लोगों के अनुसार जैक को जल्द ही परस्पर पटक दिया कुछ अन्य के अनुसार ऑमस्टोंग ने ऐप को चाल चलकर हराया लेकिन जब जैक ने ऐप को ताक एब की ताकत को देखा तो उसने उससे हाथ मिलाया और आने वाले वर्षों में दोनों घनिष्ठ मित्र बने आग की रोशनी में एब ने बिना किसी शिक्षक की मदद के कानून की पढ़ाई की जल्द ही वह अदालत में वकील बना एब ने देखा कि उसके शब्द किसी आदमी को मुक्त करवा सकते थे या उसे जेल में डाल सकते थे उसने देखा कि शब्द लोगों के सोचने का तरीका बदल सकते थे जब ऐब ने राजनीति में कदम रखा तो उसने अपने शब्दों से उन गलतियों पर प्रहार किया जिन्हें वो सुधारना चाहता था दोस्तों ने कहा कि उसे किसी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए उन्होंने शब्दों की शक्ति को पहचाना और उनका बखूबी इस्तेमाल किया यह कहानी उस लड़के की है जिसे पढ़ना पसंद था उस लड़के ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया